बंदे गुरु भक्त वंदे गुरुपद्वंद वंदे नीता नित श्रीनंद नंद बंदे राधिक चरणोदय गोपीजन सामुत बिंदा वश्य के वंशाकल्पतरूश्यवश पति पावन वैष्णव्यो नमो नमक गिर यम वंदे परमाधव बृंदावितुषे वै पिया वैकेशवश कृष्ण भक्ति कृष्णभक्तिपदी देवी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर देवी सरस्वती जो मुदी संतनेथोपदेश गौरी पत्र प्रकाशने चा। गुभभोक्ति भक्ति सदा प्रमदा जगद सदावी तेतास्पद भीच्यीता हमुतपालीभूत वंदे महापुरश ते, ते चरणारिंदुस्त सुरजक्ष्म धर्मिष्ठ धर्मीचा जरण्यपित वधाद वंदे महापुरश ते चरण यचंदम छटाई विस्वरित किोधु स्वर्श पूर्णनुराग्र सगर सारमे साराधिकाई कदा कृपाऊ श्री कृष्ण चैतन्न प्रभुनतानंद्रियात गाधर शिव सदी गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे। हरे राम राम राम हरे आजानुमित तो भुजो कनका बद संतनक भीतरो कमलायताक्षाबर दिज बरो जुगुधर्म पालौ वंदे जग प्रियो करुणा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे बागी से वदने लक्ष्मी से बक्षसि क्या स्थित हृदय संविधि नमा गंगे तव पाद पंकज सुरासुरैर्वंद दिपक्ति मुक्ति चददा रूपे न सदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम गौरी निरंतर प्रिय गौरीशी नारायण प्रियमदापहार <coughs> मरासीपति भगवीशनाथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे सुहित सुहित न ममो इति असत् नित्हामोसग्रहोतिमूल जवन्नाभय प्रतिक तावद भयं देहो ृहित निभव विपुला ममो इवगृहतिमूल जबन्नाभीलांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहुपाध जी ने बताएं ये जगत के जितने सारे अधिवासी हैं जगतवासी परम सप्त वस्तु से बहुत दूर हट गए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपाध जी राधा रानी का निजी जन श्री चैतन्य महाप्रभु का निजी जन बताएं कि जगतवासी परम सत्य वस्तु से बहुत दूर हट गए इतना दूर हट गए कि इन लोगों का सामने अगर पास्तव सत्य वस्तु का कीर्तन किया जाए वो डर के मारे भागते हैं भले ये सब क्यों बताते हैं कुछ ऐसा बात बताऊं जिसमें मजा मस्ती हो आनंद होए बात ये है जगत में दो किस्म का सत्य है एक है अपेक्षिक शत्य एक है वास्तव सत्य शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपा जी ने बहुत सारे किताब लिखे थे इनमें से एक छोटा एकदम सुंदर किताब इसके नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल जी ने एक छोटे किताब लिखे थे बुकलेट इनका नाम था ट्रूथ रियल एंड ऐपर सच्चाई दो किस्म का होता है आपेक्षिक सत्य रिलेटिव ट्रूथ एवं वास्तव सत्र काल भी बताए थे वास्तव सत्य वस्तु सुनने का अधिकार सब कोई का नहीं है अगर जोर जोर वस्ती सुनने बैठे तो बोले कीर्तन हो तो हम सुन लेंगे ये संभव नहीं है वास्तव सत्व वस्तु सुनने के लिए थोड़ा बहुत सारे क्वालिटी के जो क्वालिटीज का जरूरत है वास्तव सत्व वस्तु किशन होने से आप सुन लेंगे समझ लेंगे ऐसा नहीं जैसे ये दुनिया में किसी ने अगर हमारा सामने किसी का सामने एप्लाइड फिजिक्स का बारे में प्रमोशन शुरू कर दी एप्लाइड फिजिक्स तो यहां कोई आदमी बोले को हमको आप समझाओ तो हम समझ जाएंगे लेकिन ये संभव नहीं जहां तक इसका ज्ञान है वो ये नॉलेज जो है जो इसका विशेष नॉलेज है वो उसको पकड़ नहीं पाएगा और रिलेटिव ट्रूथ का बारे में काल भी बताया था जो ये जो सराउंडिंग सिचुएशन जिस अवस्था में आप रहते हो जिस संबंध बना के आप रहते हो, ये सब सारे टेम्पोरि रिलेशन है पार्मनेंट नहीं है कल ये भी बताया था पिल जी महाराज कोपिल भगवान जी माता जी देबाह जी का सामने क्योंकि देबाहुति जी प्रश्न किए बहुत दिन से विषय का संग करते करते हम थक चुका कैसे हम ये बांधन से निकल भगवान का चरण में जाए इस समय कपिल जी माताजी को उत्तर दिए थे संगो जो संसते रहे तो असस्वी तो धिया सदुसु सा कृत निगताय कलपति जो रिलेशन जो संबंध ये संसार में चलते हैं अक्सर इसके द्वारा बंधनी बंधन होता है मुक्ति का कोई रास्ता नहीं लेकिन ये संबंध अगर पहुंचा हुआ संत महात्मा का साथ हो जाए इसमें आपका बंधन खुल जाएगा रहेगा नहीं बात यह है जो श्लोक देकर हमने शुरू किए ये बताए थे तावत भयम द्रविण देह सुमितम हा परिभवो विपुलस चलो ये जो बताएं हर जीवों का अंदर में मनुष्यों का अंदर में एक किस्म का अनजाने डर रहता है ये डर कहां से पैदा होता है ये डर कहां से आता है इसका उत्तर दो दिन पहले दिया था एक सभा में जब भगवत वस्तु अनंत ब्रह्मांडों में एक एप्सुल्यूट ट्रूथ है एप्सुल्यूट ट्रूथ जो है उसको अगर आपको जानने का इच्छा है आपका अंदर में ये अपराचित सत्य वस्तु इसका बारे में भागवत जी महापुराण में बताएं, जे पूरा दुनिया में तमाम दुनिया में एक औद्यय ज्ञान तत्व तो तो है बदंती तत् तत्वीदम सत्यम यद ज्ञान ब्रह्मेती परमात्मे भगवान एक छोड़कर दूसरा कोई वस्तु है ही नहीं एक वस्तु है एक, एक एव ना एव भाति उपनिषद में उत्तर है हम एक सुंदर उदाहरण देते भागवत जी से एक दफे ब्रह्मा जी का सामने इनके चार मानस पुत्र बहुत पहले का जो है सनंद सनातन सनत कुमार ऐसा चार जो पुत्र हैं ब्रह्मा जी का सामने एक प्रश्न रख दिए बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न ये चर्चा करते करते हम भागवत धर्म में जाएंगे भागवत धर्म क्या है कैसे आश्रय लिया जाए देवी मैया का क्या प्रभाव है भगवान का शक्ति भागवत जी में आता है जो ब्रह्मा जी का सामने चतुस्सन एक प्रश्न रख दिए आ उसी समय ब्रह्मा जी अपना सृष्टि में जितना सारे व्यवस्था है ये सब चिंतन में थोड़ा डूबे हुए थे थोड़ा सा बिखड़ा हुआ मन था अब इस समय में यह प्रश्न कर दिए जे चित्तों में विषय और विषय में चित्तों का कैसे अनुप्रवेश होता है ये तो संभव नहीं चित्तों में विषय और विषय में चित्तो कैसे अनुप्रविष्ट होते रहता है कि लगता है कि एक ही है अलग नहीं है ब्रह्मा जी चिंता के खातिर चिंता में थे इसलिए इस प्रश्नों का क्या उत्तर देने से सबको को समझ में आएगा ये विचार अंदर में पैदा हुआ और ठाकुर जी का शरण में गए कि अचानक के प्रश्न रख दिया और दूसरा चिंता भी था दिल में दूसरा चिंता भी था दिल में अचानक के प्रश्नों रख दिया तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी का शरण में गए ये ठाकुर जी हेल्प करे सहायता करे क्योंकि जितना सारे बुद्धि विवेक सब कोई का निर्णय देने वाला तो ठाकुर जी है सब कुछ जो नियंत्रण हो रहा है रेगुलेशन हो रहा है तमाम दुनिया में ठाकुर जी छोड़ तो कुछ नहीं होता यहाँ तक भी आप आप लोग भी गीता का ये जो ये जो है आप पाठ करते हो महिमा को तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्विन तमेव तमेव सर्वम मम देव देव आप तो गा तो लेते हो लेकिन अनुभव नहीं उन अनुभव में नहीं उतारता है गाने का है गा दिया क्या बताया इसने ये तो कोई ध्यान नहीं दिया बोले तमे वो माता चपिता तमेव तमेव विद्यानम तमे वो सब बोल दिया ठाकुर जी आप ही सब है आप सब कुछ है पूरा दुनिया भर में वन एंड सिंगल टे नो बड़ी कैन चैलेंज इट्स एन फैक्टर। इसका साथ कोई तर्क नहीं चलेगा तर्क से परे हैं ये औद्वैन तत्व को स्थापन करना जरूरी है पहले और उसका बाद दिल लगेगा कि हाँ महाराज भागवत धर्म के बारे में बताएं भागवत धर्म आश्रय करना जरूरी है कि नहीं तो ब्रह्मा जी को जो प्रश्न किए तो ब्रह्मा जी ठाकुर जी का शरण लिए और ठाकुर जी बराबर एकदम प्रकट हो गए और जिस तालाब का सामने ये प्रश्न रख दिए थे सुंदर सा तालाब ये तालाब में हंसो रूपी भगवान आ गए रूपी भगवान हंग रूप पकड़ करके आ गए और चौथुष सन और ब्रह्मा जी खड़े हैं और चौथुस्त का सामने आकर और क्या क्या बातें बोलने लगे और ज्यादा समझ में नहीं आए है तो ठाकुर जी कुछ कोड लैंग्वेज हो सकता चौतुसन भी साधारण नहीं है आ अचानक चतुस्सन प्रश्न रख दिए अपना जवान से ये क्वेश्चन निकल गया आप कौन हो क्या बोलना चाहते हैं कौन है आप ऐसा प्रश्न रख दिया जब ऐसा प्रश्न रख दिया तो हंसवरूपी भगवान ने हंस दिए बड़ा भारी हाँसी उड़ाया अब बोले महाराज आप जो क्वेश्चन रख दिए हो हमारा सामने जो जो आप कौन है ये क्वेश्चन कहां से आया आपका वेर फ्रॉम यू गेट दिस क्वेश्चन कहां से आपका ये क्वेश्चन आया जब आपको जानकारी है दुनिया में दूसरा दु, दु, दु, कोई वस्तु ही है नहीं जो कुछ भी है तमाम दुनिया में एक तत्व है तो वाई are putting this question before me? What's the reason behind it? एक उदाहरण दे दे उपनिषद से आपको अच्छा लगेगा महाराज बोलते हैं जितना मिसाल बोलो अच्छा है क्योंकि यहां का आदमी वृंदावन का मापिक नहीं है कि तुरंत समझ जाएगा बड़ा भोले भाले हैं अच्छा भोले बाबा का सब जगह में रहते हैं आप सुने होंगे जागोवल् ऋषि का नाम सुने होंगे जागोवल को ऋषि जागोवल्क ऋषि का दो लड़का है जागोवल्क ऋषि ने इन दोनों लड़का को शिक्षा तरंग चराने के लिए ब्रह्म तत्व तो जानने के लिए गुरु गृह में भेजा इन दोनों को भेजा गया कहा गुरुजी का घर में और वहां बहुत दिन शिक्षा लिए हैं ब्रह्म तत्वों का बारे में अब इसका बाद गुरुजी का चरण गुरुजी का चरण से दंडवत करके पिताजी का पास लौट आए बहुत दिन बाद पहले ऐसा ही नियम था दिव्य ज्ञान प्राप्ति करने के लिए पहले जमाने में आज भी नियम है आज भी एक ही नियम है कि लेकिन आप मानो या आज भी एक ही नियम है दिव्य ज्ञान और तत्व ज्ञान प्राप्ति करने के लिए करने के लिए आपको गुरु गृह में जाना पड़ेगा वहां तत्व ज्ञानी गीता में भी भगवान बताए लेकिन कौन सुने हम एक बोका है फुलिश है चिल्लाते रहते हैं कौन सुने भगवान ने गीता ने बताया कोई कोई कोई को देखता भी नहीं पन्ना खुल के कोई खुल के देखता भी नहीं भगवान ने गीता ने बताया देखो तद्विदि पुणिपात परिवेश सेवया उपदीक्ष ज्ञानी नत्वदर्शी न दो जुआ वर्ड्स अबाउट ब्रह्म तत्व और भगवत तत्व ये लोग आपको तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे दे थ्री कंडीशन दे तीन कंडीशन है एक बात तो ये है, है। आपको पुणिपात करना पड़ेगा अच्छा दंडवत अब आप बोलोगे महाराज तो दंडवत करते ही रहते हैं महाराज आने से ये किस्म का दंडवत नहीं दंडवत जो हम दे आप जो करते हो इस किस्म का दंडवत हमने नहीं मीन किया क्योंकि नमो शब्दों का व्याकरण के हिसाब से नमाहा, नमाहा, नमो नमह ओम नमह नमो शब्दों का अगर व्याख्या किया जाए सही ढंग से इसका अर्थ ये बैठता है नौ शब्द निषेध नो उसका मतलब अहंकार टोटल आपका अंदर का जो फॉल सीगो है अहंकार हम ये हे मुकाम का मालिक है हमारा ये डिजिग्नेशन था हमने रिटायर्ड ऑफिसर है हमारा ये लड़का है ये सब जितना सारे परिचय हैं, ये सब अपरेंट परिचय सॉरी छोड़ने का साथ साथ ही महाराज ये परिचय बदल जाएगा ये परिचय रहेगा नहीं ये परिचय रहने वाला नहीं है चाहे आप जितना बुद्धिमान समझते हो आपने को लेकिन ताकत लगा के देखो देथ इज इनोवेटिव मौत से कोई सलूशन नहीं है There is no solution of death. मृत्यु का कोई सोल्यूशन निकाला नहीं इसीलिए इसको मर्तधाम बोला जाता है मर्तधाम यहां आए हो तो मरना पड़ेगा माइंड इट एंड बिफोर योर डेथ इफ यू कैन टेक सम प्रकॉशनरी मेजर सतर्क कोई व्यवस्था आप ले लो तो मौत जैसा चीज आपको स्पर्श नहीं कर सकेगा जैसे परीक्षित महाराज को परीक्षित महाराज का कहानी बता दे फिर आई कैन गो बैक टू द उपनिषद स्टोरी परीक्षित महाराज जी को जब भागवत कथा सुनाने के लिए बैठे हैं उसका क्या मकसद था क्या मकसद था भागवत कथा सुनाने का भले महाराज सुखदेव जी परीक्षित महाराज जी को अमर बनाने राम आपको तुम अमर बना देंगे अनंत काल के लिए कुंभ मेला में स्नान करो उसमें जो अमर और तुप मिलेगा दैट इज नॉट पर्मानेंट कल्प काल तक रहे उसके बाद मरना पड़ेगा देवता लोग भी जो इंद्र का पद है सब इलेक्शन हो गया जिस पद में अभी इंद्र बैठा हुआ है ये वही मनन तो चल रहा है दूसरा मंदिर मंदंतर में प्रहलाद महाराज का पोता बोली महाराज का लिए ये ये जो पद है ये पद दिया गया ये पद ऑलरेडी अलॉटेड ये पद ये किसी को नहीं मिलेगा उसको मिलेगा तो परीक्षित महाराज जी इनको भागवत कथा सुनाके जन्म मरण का चक्कर से निकालने का वादा किया वाला हम हा सच्चा गुरु में ये ताकत रहता है सदगुरु में ये ताकत रहता कि शिष्यों को पकड़कर ये दुनियादारी का चीजों से निकलकर पूरा बंधन मुक्त करकर भगवत चरण में भेजने का ताकत जरूर है जरूर है तो सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कथा शुरू किए तो एक चुनौती दिए शिष्यों का सामने परीक्षित महाराज का सामने क्या चुनौती बड़े देखो तुम इधर बैठे हो सात दिन का लिए हरिकथा सुनने और कान खोलकर का सुन लो तम तू मरीश्य अचिंत तुम मर जाओगे तुम मरोगे तुम मरोगे तुम मरोगे ये चिंतन करते रहो ऑलवेज थिंक अबाउट यू दू आर गोइंग टू ड्राई वेरी शॉर्टली ये चिंता तुम्हारा अंदर में बने रहे तो आपका अंदर में अकेला लाएगा अरे हम तो मरने वाला है आई नीड सम सल्यूशन तब आपका अंदर में आएगा आत्मजिज्ञासा मैं कौन हूं अब तो मेरा पिता बन के ये बैठा है पहला जन्म में कौन पिता था इसका बाद का जन्म में कौन मेरा बीबी होगा कौन मेरा माता होगा ये क्वेश्चन आपका अंदर में पैदा होगा जरूर देखो जिसका सेंटेंस हुआ जिसका डेथ सेंटेंस हो गया सुबह छो बज का दस मिनट में फांसी में लटकाया जाएगा उसको पूछे तुमका आखिरी ख्वाहिश क्या है बता दो लूची पूरी पुरी खाया है, खाना है कि हलवा खाना है वो क्या बोलेगा बोलो ये हंसने वाला बात नहीं है इट्स मैटर ऑफ कंसिडरेशन जिसको चिंता करना है जिसका फांसी कब सेंटेंस हो गया सुबह में छो दस में उसका फांसी लगना है तो उसको बोलो महाराज क्या खाओगे कहां जाओगे आपका आखिरी ख्वाइस क्या है बोले महाराज हमको तो मरना ही है तो क्या चिंतन करें हम और ठाकुर जी को बोलेगा हो सके तो हमको बचा दो वैसा बहुत घटना है नयमित क्षेत्र में ललिता मैया एक व्यक्ति का फांसी का ऑर्डर हो गया था हमारा ये कहानी नहीं किस्सा कहानी नहीं है बहुत सारे एरिया लेके बात करना पड़ता है तो ललिता तो मैया को उधर से बोले प्रार्थना किए मैया देखो हमको मारना है तो तुम मारो तो ये हमको फांसी में लटकाए यह हमारा इच्छा नहीं तुम तुम हमको बचाओ और उसका केस चल रहा है वो ऑलमोस्ट उसका डेथ सेंटेंस होने वाला है वो जहां रहती है उत्तराखंड में कौन सी जगह मालूम नहीं वहां से डंडोवती लगाते लगाते ललिता मैया का पास गई गया में बहुत सारे घटना है बहुत सारे ये सब कहानी बताने जाए तो असली बात चर्चा नहीं होगा ललिता मैया ने उनका मरण मैंने उसका गला काट दिया थोड़ी समय के लिए बहुत सारे घटना है एक्सीडेंट हुआ है फिर आके उसको उसको तो मौत फिर लगा दी, इस घटना ये आपका वही जो नेमिस क्षेत्र में जो आदिवासी हैं वो सब जानते हैं घटना सब जानते हैं तो मेरा कहने का मतलब है जो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जी ने बताएं कि देखो तम तुम से इतने तुम ये हर वक्त चिंता करते रहो तो मर जाओगे क्यों इसमें आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा अच्छल नहीं होगा क्योंकि आपको मरना है एक चिंता ना जाएगा तब आपको हमारा कथा में मन लगेगा क्योंकि यह कथा ही सोलूशन है कथा के द्वारा ही आपको बचाना है हमको और जब पूरा भागवत कथा समाप्त हो गया अठारा श्लोक समाप्त हो गया तो जाने का पहले गुरुजी सुखदेव गोस्वामी चल दिए और जाने का पहले बोल दिए शिष्यों को परीक्षित महाराज को बताएं भागवत में है तुम तो मरी से पशु बुद्धि इमम जही तुम मर जाओगे ऐसा मापी पशु बुद्धि को छोड़ दो तुम मरोगे ये पशु बुद्धि है इसको छोड़ दो अब आप बोलेंगे महाराज कैसा मजा है पहले कथा सुनने का पहले बोला था तुम मर जाओगे चिंता करते रहो हर वक्त अब जब आठ भागवत कथा समाप्त तो हो गया तो आप उल्टा बोल रहे हैं उल्टा बोल रहे हैं महाराज आ तत्विद आदमी जो है जो संत महात्मा है वो बोलेंगे महाराज ये उल्टा नहीं बताया सही बताया क्योंकि जब तक भागवत कथा कानों में नहीं आया तब तक उसको ये चिंता करना था क्योंकि इससे अटेंशन ज्यादा लगेगा लेकिन जब भागवत कथा श्रवण हो गया उसके बाद मौत बोल के कुछ चीज रहता ही नहीं तो कैसे बोलेंगे मरोगे भागवत कथा समाप्त तो हो जाए आपका जिंदगी में सही पहुंचा हुआ संत महात्मा से हरी कथा सुन लो भागवत कथा उसके बाद आप फियरलेस हो जाओ दुनिया का कोई भी भय आपको सताएगा नहीं यू कैन ट्राई योर सेल्फ आप ब्रह्म बारे में उसमें लौट जाएं, वहां देखो ये जो दो लड़का सीखा सिखा करके आए हैं ब्रह्म तत्व सीखे जागोबल को ऋषि का आज जागोबल को ऋषि का सामने दंडवत किए पिताजी का सामने पिताजी ने बड़े लड़का को प्रश्न किए बेटा तुमने इतना समय तक गुरु गृह में रहे गुरु सेवा करके ब्रह्म तत्व तो का उपदेश लेकर आए हो बड़ा भारी आनंद हो रहा है तो बेटा थोड़ा सुनाओ थोड़ा सुनाओ आप कैसा आपका लगा ब्रह्म तत्व तो कैसा है ब्रह्म तत्व तो आपको अनुभव में आया है कैसा थोड़ा बताओ दो शब्दों बताओ तो बड़े बड़े लड़का ने बड़ा भारी कोशिश किए ऐसा करके बड़ा लंबा चौड़ा ब्याख्या शुरू किए और जग बोलकर ऋषि ने एक फटकारा दिया चुप हो जा वो बोले मरे महाराज हमको बताए ब्रह्म तत्व उपदेश कैसा सीखा हमने बताना शुरू करा पिताजी ने फटकार दे दिया उसके बाद छोटे लड़का को बोला ए तू बता तो कैसा सीखा ब्रह्म क्या है ब्रह्मो क्या चीज है थोड़ा क्या अनुभव में आया बता छोटे लड़का ने पिताजी का चरण देखा गुरु जी का शरण किया आंखें बड़े बड़े किए कुछ बोलना चाहा बोल नहीं पाते कुछ बोलना चाहा बोल नहीं पाते ऐसा स्थिति देखकर जाग बल हैरान हो गए पर यही लड़का समझा है ब्रह्म तत्व तो क्या है यही लड़का समझ में आया ब्रह्म तत्व तो क्या है उसका जवान में उतारता नहीं He ट्राई to explain, ही he cannot speak properly. क्योंकि यह ब्रह्म तत्व बोलने का चीज है ही नहीं ब्रह्मतत्व के बारे में हमको लंबा चौड़ा बात करेंगे ये क्या बोलेंगे ब्रह्मतत्व तो ऐसा एक चीज है जो ब्रह्म तत्व का बारे में अनुभव जिसको हुआ है वो बोल नहीं पाते क्या बोलेंगे क्यों ऐसा एक चीज है अनंत इसको बोलने जाए तो अटक जाता है तो पिताजी ने आशीर्वाद करके बोले हां बेटा तू समझा ब्रह्म तत्व तो क्या है ब्रह्म तत्व तो तो ऐसा एक चीज है जो व्याख्या करने का उतीत है जिसको उपनिषद में बताएं बाचो जसो जतो तो वाचो निवर्तन त्यो अप्रप हो मनुषास जहां हमारा लेक्चर है हमारा मन है सब बाउंस करके आ है बाउंस जानते हो क्रिकेट सुनते हो ना बाउंस हो क्या आ जाता हमने छोड़ दिया ये धक्का लगा कि हमारा पास ही रिटर्न आ गया क्यों क्योंकि ये जड़ जगत का जो शब्द है जड़ जगत का जो मेंटेलिटीज है मन का पावर है ये लेकर ये लेकर आप बैठे हुए हों दुनियादारी का विचार करने लेकिन ब्रह्म तत्व भगवत तत्व के बारे में आपका दिमाग नहीं चलेगा इसीलिए जितना सारे ऊंचा समाज में चर्चा होते रहता है अक्सर हम ये बात को बोलते हैं प्रभुपात जी का जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दुलट आप देर सच्चाई का रास्ता में चलना शुरू कर दो तो आपका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन विचार करके जो करोगे कामयाब नहीं होंगे कि ये आप दुनिया का है लेकिन गुरु वैष्णव में सरण के द्वारा आपका अंदर में जो वास्तव सत्व का अनुभव हो तो बड़ा भारी ये तो ऊंचा बात है बड़ा ऊंचा बात है आदमियों को भागवत धर्म का ओड चलाना बड़ा कठिन है दे आर नॉट एट ऑलरेडी काल परसू ये भी चर्चा किया था देवी मैया को शोक्ति बोला गया सोक्ति भगवान का शक्ति भगवान का शक्ति है जब चंडी पाठ होते रहते हैं तो आपका अटेंशन कहां रहता है ई क्वेश्चन जब चंडीपाट चलते हैं तो आप कहां भी रास्ते हो सुनते नहीं हो क्या लिखा होता है चंडीपाट में जो ब्राह्मण आता है यहां चंडीपाट करते हैं आप भी करते हो क्या क्या लिखा रहता है चंडीपाट में खुल्ला में खुल्ला रेखा है वहां तो लिखा है शक्ति है ना भगवान का शक्ति है ना सफा लिखा हुआ है भगवान का शक्ति और भगवान देवी मैया का सामने ये प्रार्थना करते करते रहते हो धनम देही जनम देही जसो दे बोलते रहते हो और संपुट का जो श्लोक है जितना सारे उनमें से बहुत सारे श्लोक है नारायणी नमस्तुति इत्यादि आदि सब विचार करके देखो भगवान का शक्ति है और आपका अगर हम ताकत जानना चाहे तो आपका शरीर में ही तो ताकत है आपका जो शक्ति है शक्ति और शक्तिमान ये अलग रहता है क्या कॉमन सेंस आपका वेदांत सुध तो हम चर्चा करने नहीं बैठे कि कि किसका सामने चर्चा करें शक्ति शक्ति मतो अभेद शक्ति शक्ति मतोर अभेद शक्ति एवं शक्तिमान दोनों अलग नहीं होते क्योंकि शक्तिमान व्यक्ति का ही अंदर शक्ति रहते है कि नहीं आपका ताकत जितना है एजुकेशनल पावर या तो फिजिकल पावर एनी काइंड ऑफ पावर दैट यू हैव दैट इज देर इन यू आपका अंदर में है लेकिन भगवान का शक्ति का एक विशेष विचार है भगवान का बाहर भगवान का शक्ति दिखाई पड़ता है।, है तो भगवान का अंदर लेकिन उसका स्वरूप अलग से दिखाई पड़ता है ब्रह्म संगीता में बहुत सारे व्याख्या है देवी मैया का बारे में बोलना चले बहुत दिन लगे देवी तत्वों का बारे में बड़ा आनंद होगा लेकिन समझ पाओ और इसको पकड़ पाओ तो अच्छा है नहीं तो हमारा बेकार आना बेकार तो नहीं चलेगा आप चिंतन जरूर करोगे जरूर करोगे तो ये जो शक्ति है भगवान का ये जो देवी मैया का आराधना आप करते हो ये बहिरंगा शक्ति है भगवान का दो भगवान का अनंत तो शक्ति है उनमें से कैटेगोरी खाली हम दो डिवाइड कर सकता है एक है इंटरनल पोटेंसि एक है एक्सटर्नल पोटेंसि बाहरी दुनिया में जो शक्ति दिखाई पड़ता है जिसके द्वारा ये चलाचर ब्रह्मांडो चल रहे हैं सृष्टि श्रृति प्रलयो साधना शक्ति रेखा छय ज भुवानी विभर्ति दुर्गा ये जो श्लोक है ये ब्रह्मा ब्रह्मा जी का क्या हमारा श्लोक नहीं है हमारा बनाया हुआ श्लोक नहीं ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि स्थिति पुलय सदन शक्ति रेखा छे वजस्व भुवनानी विभर्ति दुर्गा छाया शक्ति है भगवान का भगवान का जो ये जगत का बाहर ऊपर का जो लोक है ये आप जानते हो चौदह भुवन चौदह भवन सुने हो चौदह भुवन में ये भूलोक है भूलोक को ऊपर देखो भूलोक भूभुव स्व महोजनो तपो ये सात लोग को पेनिस्ट्रेट करके आप जाओगे उसका बाद बीरोजा पड़ेगा बीरोजा रजा राजा आपको धोना पड़ेगा इंटरनेशनल लाख से सोने से आपका जो सफाई होगा नहीं आप अगर कीमती इंटरनेशनल लक्ष्य ले आओ और खूब सफाई करो शरीर का ये बॉडी का सफाई हो सकता लेकिन अंदर का जो सफाई है वो हो नहीं सकता इसके सफाई तो गुरु वैष्णव कर सके बस किपा कर दिया तो उसका बुद्धि शुद्धि हो जाएगा देर नहीं लगेगा लेकिन वही जो नमो शब्दों का व्याख्या किया वो तो दंडवत किया लेकिन वास्तव में दंडवत नहीं किया वो तो दिखावा है दंडवध महाराज जो श्लोक गीता का बोला उसमें रिटर्न चले जाए प्रणिपात सेवा थ्री कंडीशन शुड बी तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आपका अंदर में दिव्य ज्ञान ठहरेगा आप जो दिव्य ज्ञान चाहते हो गुरु वैष्णव का चरण में वो दिव्य ज्ञान आपका दिल में ठहरेगा नहीं जब तक आपका प्रणाम कहते जितना सारे फॉल्सिगो है उसको लात लगाकर एक दिल को साफा करके रणवत करो परिपात परिपोषण वाला क्वेश्चन गुरु जी का सामने प्रश्न रखता है वैष्णव का सामने मैं कौन हूं कहां से आया हूं मेरा परिचय कहां है कहां जाऊं ये मौत का बात यह सब क्वेश्चन रखना है इसका उत्तर गुरु जी देंगे धीरे धीरे तत्व तो तो उपदेश करेंगे परणिपात परिपोषण उसका बाद उसका सेवा करना चाहिए आदमी सोचते है कि शरीर का सुबह ऐसा ऐसा दबाए तो सेवा हो गया थोड़ा वो लड्डू पेरा खिला दिया आदमी सोचता है लेकिन ये नहीं ये तो है ही सेवा लेकिन सेवा बोलते उसका अपराकित बाणी का सेवा ये सबसे प्रधान है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गुरु वैष्णव जो बाणी को निकालते हैं वो कोई मुखस्त करके नहीं वो बाजार में कॉलेज में आप परीक्षा मुकस्त करके आओ लिख के आ जाओ है डिग्री मिल गया ऐसा नहीं वो अपना अनुभव के द्वारा हृदय से प्रेरणा मिलता है और जो निकलता है शब्द ब्रह्म वो कोई साधारण नहीं है आपको बचाने के लिए आपको बचाने के लिए शब्द ब्रह्म निकलता है वो आपका अगर दिल में ठहरे तो अच्छा लेकिन इसका लिए तीन कंडीशन में बोला सेवा का जरूर है गुरु वैष्णव का सेवा पर्णिपत परिपेष्ण सेवा ये तीन कंडीशन का द्वारा तत्व ज्ञान उपदेश करेंगे भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए हैं अर्जुन जी को भले वो तत्वज्ञान आपको उपदेश करेंगे और इसका लिए ये जो तीन कंडीशन ये अगर फुलफिल ना हो तो भागवत तत्व उपदेश करे फिर भी बहुत सारे आदमी आए थे बन लेकिन रहेगा नहीं अंदर में कुछ रहे गरबरी तो उसके द्वारा संभव नहीं तो नमो मतलब अहंकार का विसर्जन करो करके दंडवत करो प्रश्न करो और सेवा करो उसके द्वारा आपका अंदर में पूरा जो तत्व ज्ञान आपका दिल में आ जाएगा तब आपका भय का समाप्ति हो जाएगा ऐसा डर आपको एक आध उदाहरण दे तो चौंक जाओगे शेयर मार्केट है कलकत्ता में डलाउसी में शेयर मार्केट है शेयर मार्केट हमारा उम्र बहुत कम था उस समय में उधर से गुजर रहा था अचानक हल्ला गुल्ला चुल रहे हैं वह शेयर मार्केट उधर है ऊपर में बैठा हुआ सब, सेठ लोग सब के गुजर देखे हल्ला गुल्ला हो रहा है और देखिये एक व्यक्ति हार्ट अटैक होके उधर गिर गया बोले महाराज जी तो बैठा हुआ सुंदर गद्दी पे के, क्या हो गया तो आपस में चर्चा होने लगे देखो ये इसका खबर आया इसका जो शेयर मार्केट में लगाया हुआ पैसा है अचानक टेलीफोन आया तो शेयर मार्केट में उसका कम से कम चालीस पचास लाख रुपया का नुकसान हो गया वो जो सेट बैठा हुआ था उसको अचानक खबर आ गया फोन पे अभी शेयर मार्केट गिर गया उसका कम से कम हिसाब लगाया चालीस पचास लाख रुपया का नुकसान हो गया और सुनते ही उसका अंदर में दिल का दिया धक्का लग गया ऐसा हार्ट बस वो फोन लेके गिर पड़े फोन लेके गिर पड़े अब हम वो पूरा वो जो बा, बा कथा देके शुरू किए ब्रह्मा जी का सामने क्वेश्चन किए हा हमस्वरूपी भगवान ने आए सामने और बोले आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूं यह क्वेश्चन आपको कहां से मिला जबकि दुनिया में दूसरा कोई तत्व है ही नहीं कहां से आप बना लिया संसार ये जो संसार है आपका कर्म आप अपना कर्मफल है इट इज योर ओन गीता में भगवान खुल्ला खुल्ला बता दिया आपका जो पाप है आपका जो पुण्य है जो कर्म कर रहे हो दिन रात दैट फॉर यू आर रेस्पॉन्सिबल सुप्रीम लॉर्ड इज नॉट एट ऑल रेस्पॉन्सिबल भगवान का क्या भगवान तो अनंत तो दुनिया चलाते हैं भगवान बोलते देखो हमने हमने तो ना तो उसको पुण्य कर्मों के लिए बोला है ना तो पाप कर्मों के लिए बोला है वो खुद बा खुद कर रहा है इस जबकि हम बोला ही नहीं हम बोला हमारा चरण में शरण हो जाओ वो सुना नहीं जब हम बोले हमारा चरण में आ जाओ वो सुना ही नहीं मामे कम शरण भय अहम तम सर्व पापे श्यामी माँ सूचो ये बात हमने बोला अब होल लगा दिया संसारी कर्मकांड दखो दक, का बात भी थोड़ा बताएंगे हम याद आ गया वो आपने अब आप शुरू कर दिया गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को देखो नादत्ते कसित पापम नाचै सुकृतिम विभूम नवृतम ज्ञानम तेनो मुझंतीनो मुझंती ये दुनिया का आदमी क्यों दे आर सो so फुल क्यों इतना बूखा बनते दे थिंक आई एम स्मार्ट स्मार्ट का क्या बड़ी भाषा है बोलो आपका सामने इतना आदमी बैठा हुआ बोलो स्मार्टनेस किसको बोला जाता है कोई व्याख्या है, है? आपका स्मार्टनेस का व्याख्या यह है कि को, कोई फिल्म स्टार नाटकबाजी कर रहा है कोई लड़की का सामने दैट इज कॉल स्मार्टनेस आप सोचते हो लेकिन स्मार्टनेस का परिभाषा सुन लो आज सामने कभी सुने नहीं हो स्मार्टनेस मीन स्ट्रेटनेस जब आपका जवान और दिल समान हो जाएगा और आप आप आपका दिल में बिल्कुल डर हट जाएगा कई किस्म का डर नहीं है तो आप फियरलेस हो जाओगे ओनली हुए हमारा दिल में कोई डर नहीं क्या बोले श्याम बाबा को उड़ा दो ऐसा लिखा है कोई बोले ऐसा कर दो फलाना कर दो हमारा डर ही नहीं है कि हम जानते ठाकुर जी मेरे को रक्षा करते हैं तुम मरने वाला कौन हो ये जो निर्भय अवस्था आपका दिल में आ नहीं सकता क्योंकि आप भगवत चरण में शरणगत नहीं है हो सके कि देवी जी का चरण में शरणगत लेकिन देवी जी का शरण सरन में सरना को हो, तो देवी बोलेगे हम तो मुक्ति भी दे नहीं सकते हम मुक्ति भी दे नहीं सकते धनम देही जन्म देही यशो देही मातरम तरम हां मां बोलेगे ले जा ये तो दुनियादारी का चाटनी है चाटनी जानते हो हमारा को बोलते हैं हमारा ये दिल्ली का लड्डू है जो खाया वो भी पछताया जो नहीं खाया वो भी पछताया खाया तो बोले राम राम कैसा कर दिया और नहीं खाया तो अच्छा होता अगर करते तो अच्छा होता कैसा सुंदर घर गृहस्थी बैठा लिया महाराज उसके अंदर डुबकी लगाओ तो पता चलेगा क्या मजा है हम सन्यासी ब्रह्मचर्यों के लिए ये चुनौती देते हैं हर वक्त पुपात का ये बात कभी भी कोई गृहस्थी का घर में जाओ कुछ भी हो उसका रनक है उसको मत देखो मिट्टी का ढेला है ये देखो अगर आपका दिल में वो घर में हमने तो करोड़ों करोड़ों पति का घर में गए बुला के ले तो अपने ड्राइव करते जलंधर में वो जो है इंटरनेशनल बिजनेसमैन कितना करोड़ रुपया वो बोल नहीं सकता वो खोद चला के ले जाते उसका पिताजी लेकिन हमारा अंदर में कभी उसका घर में जाके कुछ कुछ देखता ही नहीं कुछ अगर लेने लेने का कोई चक्कर तो है नहीं महाराज क्या सेवा बताए हम तुम्हारा क्या सेवा है? पहले बताओ हमारा तो कोई सेवा है नहीं क्या सेवा करे वो सेवा मतलब चलता है कुछ पैसा मांगे हमारा दे दे हम तो भीख मांगा साधु ऐसा नहीं है कुछ पैसा मांगे आपसे हम तो ये मांगे कैर यू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ मी माई गुरुदेव हम ये मांगे दो हिम्मत है तो इसमें कौन किसका है दो मेरे सामने आपका दिल को आपका पर्सनैलिटी को आपका जो जो कुछ है सो हमको दे दो फिर देखो हम आपको उद्धार कर सके कि नहीं देखो पहले लेकिन हम जाने यू आर ऑल कंडीशन सोल्व यू कैन नॉट हैव एनी सबमिशन आपका सबमिशन हो नहीं सकता हो सके कि संतों को बुलाए हो थोड़ा तो बहुत कथा कीर्तन कर दो लेकिन दिल में यह चाह इच्छा होना चाहिए कि साधु संत महात्मा आया है तो मेरा बचने का रास्ता कम से कम खुल जाए कहां तक रहोगे हवेली में कहां तक हाउ लॉन्ग हमने देखे सामने एक डॉक्टर ने अमेरिका से रिटर्न आया उसका अमेरिकन डिग्री है फिर उन्होंने अपना जिंदगी का कमाई देकर सुंदर सरस्वती नदी का किनारे गोरधाम में इतना सुंदर हवेली बना कि बहुत सुंदर और मिस्त्री के बोलते रहे है इधर ठीक नहीं हुआ इसको तोड़ इसको ऐसे बना अब मिस्त्री बोला मारा हो गया हो गया तोड़ इसको ऐसा नहीं चाहिए हमने तो तेरे को ऐसा बनाने बोला और मिस्त्री क्या करे वो बेचारा सब कर दिया उसके बाद रंग फंग हो गया बहुत प्लास्टर आदि सब हो गया प्लास्टिक पेंट हो गया एसियन पेंट्स इतना कलर इतना सुंदर व्यवस्था कि आप सोचते रहो रह जाओगे सॉल्ट लेक में गए कलकत्ता में एक एक घर देखने का लायक है उसके बाद वो डॉक्टर ने गृह में प्रवेश भी किए घर में नया घर में एंट्री लिए उसके बाद दो महीना में गया नहीं उसका डेथ हो गया सब बीबी बच्चा -बी रोने लगे हम बोला कोई चिंता नहीं तुम्हारा पिताजी ये घर में ही रहेगा बोलो महाराज कैसे रहेगा मर गया तो हम बोला चूहा बन के रहेगा चूहा बन के रहेगा वो जाएगा क्या बेचारा इतना प्लास्टिक पेंट लगाया इतना सारे व्यवस्था किया सॉरी इतना दिल को हटा सके ही कैन स्टे इन अदर फॉर्म माउस चूहे के रूप में रह जाएगा क्योंकि दिल में तो आसक्ति है ही है इसलिए जीते जी आसक्ति को हटाओ ना तो तुम लड़की हो ना तो तुम लड़का हो ना तो तुम बुढ़ा हो ना तो तुम बालक हो यह तो शरीर का परिचय है यह परिचय आपका नहीं है कहां बोला हमारा सामने कोई लड़की नहीं है कौन बोल रहा है लड़की बैठा हुआ कौन बोल रहा है आओ सामने कोई लड़की नहीं है मेरा सामने जी बात है सब बैठा हुआ सब जीवात्मा बैठा हुआ बॉन्डेड सोल ये दर्शन जब तक ना हो कितना भी मुखुस्त कर ले उसके द्वारा टट्टी पे सब निकालेगा मुख से जवान से हरी कथा नहीं निकलेगा देट काइंड ऑफ पावर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट चाहे जितना व्याकरण कर ये आचार्य हो गया ये हो गया फलाना हो गया हो सकता लेकिन भगवान का एजेंट के पास जाना पड़ेगा भगवान का जो अपना एजेंट है उसके पास जाना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा नहीं तो बेकार हो जाएगा पूरा जिंदगी लाभ नहीं है तो भगवान कोई पाप पुनो कुछ भी चीज नहीं लेते हैं ये तो ऑटोमेटिक जैसे कंप्यूटर में फेडा कर लेते हैं जैसे जितना सारे आप उसका अंदर में कंप्यूटर में करोगे काम मेमोरी में रह जाता है आप जितना सारे काम करोगे पाप पुण्य सब आपका अंदर में आपका सूक्ष्म शरीर जो है इसको अंदर में रिकॉर्डिंग हो जाता है रिकॉर्डिंग दैट कैन नॉट बी रेस्ट रिकॉर्डिंग हो जाए और उसका मुताबिक नेक्स्ट लाइफ में आपको कर्मफल मिलेगा कोई ऐसा कर्म किए हो कि इस घराने में आ गया नेक्स्ट लाइफ में आपका मेजरेबल कंडीशन हो सकता है तो इसलिए पाप या पुण्य ये दोनों एक शब्द भी मैं उठाना नहीं चाहू क्यों पुण्य शब्दों के द्वारा भी आपका बंधन है नरोम ठाकुर बताए पुण्य से सुखेर धाम नालोइोर नाम ये पुण्य बोलके जो शब्दों आप मुखस्त कर लिए हो आपका बाबा परवावा से से मा दान पुण्य करो महाराज ये भी एपका लिये आपका लिए आपका लिए फांसी का फंदा बन जाएगा क्योंकि पुण्य कर्म करो तो कहां जाओगे जाओगे स्वर्ग में पुण्य कर्म के बाद कहां जाओगे पुण्य डिपॉजिट हो गया बैंक में जैसा मानी डिपॉजिट हो जाता है पुण्य डिपॉजिट होते होते आपको स्वर्ग में ले जाएगा लेकिन स्वर्ग जाओगे कितना टाइम के लिए जैसे फाइव स्टार होटल में आप गए आपका जेब में दो लाख रुपया लेके गए कितना दिन रहोगे कि पर चार्ज कितना है खाओगे पियोगे रहोगे मानी खत्म हो गया तो निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा ना तो ऐसा स्वर्ग में जाओगे आपका जो डिपोजिट है जितना पुण्य किए हो वो खत्म होने के बाद ही आपको घार धक्का देके निकाले जैसे नौकर को निकाल देता है निकाल यहां अरे महाराज एक दिन का लिए रेन अरे एक दिन भी नहीं एक पल भी नहीं निकाल अभी गीता में लिखा हुआ है कभी पढ़े नहीं खीने पुण्य मत तो लोकम पुण्य खीन हो जाए धक्का लगा के इसी धाम में फेंक देगा चाहे रिश्का वाला का घर में आपका जन्म हो जाए या तो करोड़पति का घर में या कोई पंडित का घर में यह कर्म फल का अनुसार चलेगा भगवान बोलते हैं हमने तो ये सब बताया नहीं ये लोग अपना मनमानी बना लिया जिंदगी पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, हम बोले कुछ नहीं करने का दरका है तू हमारा शरण में आ जाओ वो बोले नहीं तुम्हारा शरण में आ जाएगा नहीं हमारा सुविधा नहीं हो आप देवी जी का शरण में जाओ जाओ देवी जी शरण में जाओ अब बंधन ज्यादा होगा बंधन ज्यादा होगा क्योंकि देवी जी तो फंसने वाला चीज दे देंगे ना फंसने वाला चीज ही तो देंगे मुक्ति मांगो शंकर जी भी बोलेंगे मुक्ति तो हम दे नहीं सकता शंकर जी से बोलो मुक्ति दे दो हमको शंकर बोले मुक्ति देने का तो हमारा अब हम कैसे मुक्ति देने मुक्तिदाता विष्णु रेव न संसय मुक्तिदाता एक मत तो विष्णु है काल भी थोड़ा उठाया था बात को क्रम मुक्ति मुक्ति इसका बारे में संदर्भ में बहुत सुंदर विचार है लेकिन कहां बताए भागवत धर्म किसको बोला जाता आप सुन लो इतना था थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया आप भागवत धर्म किसको बोला जाता है भागवत धर्मो का दूसरा नाम है आत्मधर्मो आपका अंदर में जो आत्मा है सोल है ये आत्मा को जो स्वाभाविक धर्म है इसको क्लियर करने के लिए एक उदाहरण दे दे बहुत साधारण उदाहरण वेरी सिंपल एग्जाम्पल आपका ये शरीर है आपका ये शरीर है ये शरीर सुबह से लेकर शाम तक या तक की जितना दिन आप जियोगे आपका कोई इंस्ट्रक्शन दे और नहीं दे आप सुबह में उठेंगे ोगे भोजन करोगे ऑफिस जाओगे कुछ भी करोगे कपड़ा पहनोगे सब ही करोगे बॉडी शरीर का रिलैक्सेशन का व्यवस्था करोगे भोजन करोगे अब हमारा क्वेश्चन है आपका सामने जो आप जो हाथ से उठाकर भोजन करते हो भोजन कहाँ करते हो मुख में डालते हो और नहाते हो माथे में पानी देते हो आपका पैर आपको ले जाते हैं जिस जगह दरकार है जितना सारे आपका काम करते हैं आपका बॉडी जितना सारे ऑर्गेन्स आपका है बॉडी में जितना सारे ऑर्गेन है आंखें त्वचा कान नाक जितना सारे ऑर्गेन है ये सब ऑर्गन किसका बात सुन रहा है हु गिव इन इंस्ट्रक्शन इसको परिचालन कौन कर रहा है? मेरा क्वेश्चन है आपका जितना सारे ऑर्गन चल रहा है शरीर हाथ पाप पैर जितना सारे ऑर्गेन कौन कौन चला रहे हैं बिना बोले हो खाने का लिया बैठ जाते हो खाते हो सब कुछ करते हो आपका शरीर का जितना सारे अंग प्रतंग है आपका शरीर का सेवा करता है कि नहीं लेकिन और सूक्ष्म बुद्धि लगाओ तो देखिये आपका अंदर में जो आत्मा है इसका सेवा में लगा हुआ है कि नहीं आपका अंदर में जो आत्मा है जिसको आपको जानकारी है नहीं बोल कौन है कौन जरा हम तो खेलते फिरते घूमते खाते सब कुछ है लेकिन विचार करके देखो जितना अपना हाथ पैर नाक ताचा जो कुछ भी है सब आपका किसका सेवा में लगे हुए है इसका अंदर में जो आत्मा है इसका सेवा में लगे हुए है आप जानते नहीं जब आप बोलते हो हम देख लेंगे तेरे को कहा दिखा तो हम देख लेंगे इधर दिखा तो कि यहां दिखा तो यहां दिखा तो क्यों आप जानते आत्मा यहां विरासते हैं अनुंग your hand your finger can point out yourself सेल्फ क्यों अनजाने में यह होता है क्योंकि आत्मा है स्काई सेवा में आपका शरीर जैसे पूरा शरीर चलते हैं आपका क्रियाक्रम जो कुछ भी है सब आपका किस लिए चलते हैं ये आत्मा के लिए इसीलिए भगवान में देवी मैया हो या शंकर जी हो कोई भी हो कोई भी हो ब्रह्मा से लेकर ब्रह्म से लेकर इंदो से लेकर जौंग्रह्म वरुणेन्दम स्तुनती दे वैष्णव वेदय संग पद क्रमोपनिषद गायती यम शाम गैनावस्थित तदगते न योगिना स्वा पश्चि नोगी नीदुसुरा सुरगणा देवाय नमः ब्रह्मा से लेगा शंकर तक सब जंग ब्रह्म मो का देवी मैया बच जाएगी ये तो छाया शक्ति है मैया का लिए मेरा बहुत प्यार है लेकिन सच्चाई सुन लो अगर बचना है तो भागवत धर्मों, आत्म धर्मों को पालन करना है आत्मधर्मो किसको किसको बोला जाता है बोले भागवत में बताया पूरा सौ बी पुंगति रघु खजे अहि तुकी अप्रति हत्या जयात्मा सुप्रसीदी कहा भागवत जी का भागवत जी ने बताए ये भाग, ये भागवत धर्म क्या है आत्म धर्म क्या है बोले सौ बोई बोई मतलब निश्चित में इट फॉर डेफिनेट निश्चित रूप से जान लो क्या सौ बई पुंगसाम परोधर्मो धर्म तो बहुत है देहो धर्म है धर्म है समाज धर्म है वे धर्म बहुत सारे हैं लेकिन परोधर्म क्या है एप्सिलुट धर्म कौन है पर ये है भागवत धर्म इसको एब्सिलुट माना जाता है सब पुंगसाम परोधर्मो तो ये क्या है यत् भक्ति और अधिक इसका बारे में कल कोई सभा होगा उधर एक्सप्लेन करेंगे, एक ही दिन व्याख्या करें तो समझ में आपको नहीं आएगा इच्छा है तो जाओगे नहीं तो बैठे रहोगे घर में हमारा क्या आएगा जाएगा वृंदावन में सुनने वाला होता है कहां कहां से आ जाते हैं महाराज धूप में पानी में हमारा हमको कथा सुनना है एक संत महात्मा पूछ जाए तो कहां कहां से पूछ जाते हैं महाराज मरना तो है ही चाहे धूप लग जाए आद, दीप लग जाए कुछ भी लग जाए तो सब वही पुंगसाम परो धर्मो य तो भक्ति रजक खजे अध्यो व्याख्या विकाल करेंगे वो भगवान का चरण में जो भक्ति है भगवान बोलते शंकर भगवान देवी भगवान इंद्र भगवान ऐसा ने भगवान का मेला लग गया भगवान का मेला लगा दिया ना आपने सारे घर में खूज तो ऊपर घर ना जाने यहां तो है और दो चार कहां कहां होगा ऊपर में भी फोटो लगा दिया भगवान का मेला लग गया लेकिन भगवान एक है भगवान तो है ही है लो ये तो हम मजाक नहीं कर रहे हैं इनके चरण में दंड भगवान लेकिन परम भगवान कृष्ण है तमाम वेद उपनिषद कौन सी कौन सी कौन सी सिद्धांतों आप जानना चाहो बोलो कौन सी शस्त्र सबको को पूछो एब्सुलट भगवान कौन है परम परमेश्वर कौन है ईश्वर तो है ही है परमेश्वर कौन है ईश्वर किसको बोला जाता है जिसको भगवान ने थोड़ा सामर्थ देके रखा है शक्ति देके रखा है शक्ति देके रखा है हो गया भगवान कुछ शक्ति देके रखा है देखिए जैसे वरुण जी को वाटर डिपार्टमेंट देके रखा है वाटर डिपार्टमेंट ब्रह्मो वरुण जी इंद्रजी जी हेवन का ओवरऑल चार्ज है उसका इंद्रजी हैं है पवन जी को वायु का विभाग देके रखा है लेकिन खुल्ला खुल्ला भागवत में बता दिया ये सूर्यो ताप दे रहे हैं ये जो बाई वायु बह रही है सब मद भयात बात बात सूर्य स्तपति मद भयात अरे हमने नहीं बना के बोल रहे हैं महाराज सब भागवत में है शास्त्र में भगवान बोलते हमारे आदेश के डारा हमारे डर के मारे सूर्य जी ताप देते हैं सूरज और वायु बहते हैं पानी चलते हैं सब हमारे लेकिन इसको ही अब फेंक काट के फेंक दिया भगवान कृष्ण को क्या अजब की बात है अजब जमाना आ गया <laughs> अजब जमाना आ गया सच्चाई को सुनो भागवत धर्म का पालन करो देवी मैया का तत्व का बारे में शंकर जी का तत्व का बारे में हमारा और तीन पांच सात दस दिन भी अभी प्रवचन है अलग अलग जाएगा हम एक एक करके उठाते रहेंगे अपने को शोधन करने के लिए और कृपा पापते देवी मैया मेरे को कीपा करे बहुत कीपा किए भी हैं, लेकिन हम माल मांगे नहीं कभी गिरिराज गोबर्धन परिक्रमा कभी मांगे नहीं माल दो हमको कभी बस ठाकुर जी अपने को दे दो देवी मैया आशीर्वाद कर दे आपका बुद्धि शुद्धि हो जाएगा है अब यहां तक रहे बांछा कल्प दुर्वश्य के पास सिंधु पतिथान फापन घो न